आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। शो में हमारे साथ है शबाब शबरी जो बॉम्बे में रहते हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं काफी उनके एल्बम्स बने हुए काफी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं अभी अभी लेटेस्ट में दबंग और पुलिस गिरी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों में उन्होंने गाने गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं आज के शो में रेडियो मधुबन में शबाब शबरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों को मेरा आदाब प्रणाम बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके जरिए सब लोगों को सुनने को मिला है मेरी खुश नसीबी है शहबाब साहबरी से लोग ज़्यादा रूबरू नहीं हैं उनके गाने सुनने से उनको मालूम है अभी मेरे आपको अपने गाने सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये हो, ये साहब रही <laughs> और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ कि आज आप तक मेरी आवाज पहुँचाने के लिए राजस्थान बहुत तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी आवाज भाल आप लोगों तो को सुनने को मिलेगी और राजस्थान मेरी बहुत फेवरेट जगह है करता जी जी जी जी, अभी, के जाए जी, जी। सुना। अभी लेटेस्ट में जो गाना आपने गाया है उसके बारे में थोड़ा सुनाइए आप <laughs> अभी लेटेस्ट जो रहा मेरा जय हो जी जय हो का गाना सुना बहुत ही खूबसूरत जो गाना इस फिल्म का जो बहुत ही खूबसूरत गीत है वो मैंने गाया है श्रिया और मैं और शान और इसको इसको कंपोज किया साजिद ने इसको लिखा है समीर जी बहुत जी खूबसूरत गीत है तेरे नैना तेरे बातें सही बात है सर बहुत अच्छा गाना आपने वो कंपोजिशन हाँ। भी बहुत अच्छा और सुनते सुनते लोग खो जाते हैं उसमें हम चाहेंगे कि हाँ। आज हमारे गुन, शो कुछ थोड़ा सा गुनगुनाइए जरूर अच्छा लगेगा हमारे सुनने वाले भी खो आएंगे नहीं गुनगुनाइए उसके बाद हम सवाल पे आते हैं तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे कातिल आना, कातिल आना अदाओं से एक दिल इस दिल को हंसएंगे रुलाएंगे ही डालेंगे तेरे नैना नैना तेरे नैना नैना बड़े नैना नैना बहुत जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया और उससे पहले काफी प्यार है मेरे जी जी सुना है जैसे गोल बच्चन बच्चन का गीत हिमेश जी और मैंने गाया था चलाओ नैनो से बाहर चलाओ नैनो से बाहर जान ले ना जान रे वो कहीं निकल न जाए कहीं निकल ना जाए हमरी बॉडी से हमरे बॉडी से बाढ़ रे शामिल ना हो शामिल ना हो शामिल ना हो शामिल ना हो हम रभूतों में हम रभूतों में नामे शबाब शबरी जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनते सुनते मैं खो रहा हूँ और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागन भी आपको सुनने के लिए बेताब हैं और सुन भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि और नई क्या चीज़ हम सुन पाएंगे आज आपसे तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जैसे कि एक सिंगर होने के नाते आप इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसा आपका जुड़ना हुआ वो मैं थोड़ा सा कहानी आपकी जो है वो थोड़ा सा बताऊँगी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ना आपका कैसे हुआ ये संगीत के ज़रिए ये बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे मेरी से भी ये कि मेरे वालिदम जो इंडियन ब्रदर्स हैं जी जी ये ऑरिजिन तो जो है वो पाकिस्तान से है इंडिया में जो है इकबाल अफज़ल साबरी तो आज से तकरीबन पंद्रह साल पहले एक दिन थी सलमान हम्म प्यार के तो डरना क्या उसका गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो उस वक्त डैडी ने मुझे अपने साथ में गवाया हुँ हुँ तो पहला पल वो लम्हात मेरे पहला था जब डैडी के साथ गाने को मिला और इसकी खुश, खुशनसी भी ये है कि स्क्रीन के ऊपर भी हम लोग साथ में बैठे हैं और अरबाज भाई सलमान भाई अंजला जवेरी क्या बात है हम लोग साथ में हैं हाँ हाँ। वो गाना था आपने सुना होगा तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त जो बहुत बड़ा हिट सॉन्ग रहा था जी जी उसमें कुछ एक पार्ट गाने को मिला था तो मेरा आगाज जो शुरुआत हुई हुई थी वो से हम्म हम्म हुँ तो गाना गाने का कहा मिला देखिये बोलते ना कि वो सुनार के यहाँ जब वो जो किसी है जी जी जी सोने की <laughs> तो वो भी एक एक एग्जांपल ये है दूसरा एग्जांपल कि मछली के बच्चे को तैरना किसने सिखाया <laughs> सही बात है है राइट तो जे, जे, सब ये सीख लेता डैडी अंकल रियाज करते तो उनको देख देखते थे बचपन की क्या होता है कैसे वो वही सब सुन के वही देख के एक हौसला बढ़ा सब ये वाल मोहतरम और चाचा सबका है आए उनकी सही बात आ, हुँ हुँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके शबाब शबरी जी मुझे लगता है कि मैं वो बहू आपके साथ में हूं और आप मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं अपनी दिल की बातें बता रहे हैं और मैं, है, मैं हो रहा है कि हम <laughs> आपने समझ लग के बातचीत चल रही है ये हाँ। बातचीत के जरिए मैं एक और मैं एक चीज आपको जी जी चाहता हूं जी स्वागत बहुत बड़ा गीत जो दबंग जी दबंग कारिया खो के पैमाने पैमाने को हमका पीनी है बेनी बेनी है पीनी है, हमका पीनी है ये भी एक बहुत बड़ा गीत बहुत ही पर मैं रहा है, मेरा है मेरा। <laughs> तो जैसे एजेंट विनोद आ, स्पेशल छब्बीस <laughs> और एजेंट विनोद का दिल मेरा मुफ्त का 26 का गोरे मुखड़े से मु का तिरथ मेरी तू जी, जी, मेरा तू और अभी एक थी जंजीर हाँ, लेटेस्ट बहुत ही एक खूबसूरत गीत था खोचे पठान की जुबान है ओ यारा बहुत इसको म्यूजिक दिया है मीत ब्रदर अंजन ने और शब्बीर अहमद ने लिखा है गाया है सुखी सुखविंदर जी और मैंने गाया है वो जब गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो जो जंजीर में गाना था हाँ कुछ ऐसा है मिलता जुलता है तो है काफी है। एक आ, सफर रहा है। कुछ अच्छा भी गाया है कुछ हिट भी रहा है कुछ ऐसा भी रहा है सब ये सब ऊपर वाले की कृपा है उसका श्रम है सही बात है सर आपको सुनने के बाद ऐसे लगता है की कई बार ऐसे होता है की खास ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी कुछ ही लोगों पे होते हैं उसमें से आपका नाम भी आता है <laughs> और मैं, मैं चाहूँगा मैं, मैं खुदा ने जिस तरह से आपको आवाज़ बख्शी है और आपका मुकाम भी बहुत अच्छी तरह से आप एक अच्छी जगह पे हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे मुकाम पे पहुँचने के लिए बड़े बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खुदा ने आपके लिए एक सुंदर जरिया बनाया जो आप सहज इस मेहनत तो बहुत करनी है बहुत कुछ करना है <laughs> बहुत अच्छा लगा, मजा आया है और ये रात रहा पूरा राजस्थान <laughs> के रूबरू इंशाल्लाह जी जी, जी वो भी आएगा जो हम रूबरू सामने सामने होंगे और बहुत कर्म है जी, जी, जी। आज तार जुड़ के तार जुड़कर ही आज हम रूबरू रहे ये बहुत बड़ी बात है आप सभी लोगों को मेरी तरफ से की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी है होजी। बहुत-बहुत थैंक यू सर बहुत ही अच्छा रहा और ये सफर मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए आज का दिन बहुत यादगार रहा आपको देखा नहीं देखे, देखे, लेकिन मैं थेंक थेंक आपके आवाज ऐसी जी जी थैंक यू बोलेंगे जरूर जरूर थैंक यू अभिजीत भाई आपने ये मौका दिया हमें नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर अभी आप सुन रहे थे शबाब शबरी जी को ख़ास उनके टेलीफोनिक इंटरव्यू आप सुन रहे थे ये एक मौका था हमारे साथ जुड़ने का या रेडियो मधुबन में एक ऐसा मौका आया था जिसमें हमने टेलीफोन से डायरेक्ट बॉम्बे हमारे दोस्त अभिजीत ने इनसे कनेक्ट किया और ये इंटरव्यू आप सुन पाए और हमारे साथ जुड़े रहे शबाब शबरी जी और अभिजीत जी इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो लगन लगन लगी मोरे पिया में पिया मोरी दूजा तो मैं तारा हो तो तोड़ तू प्रदन तोड़ी जाए लगन लगी मोरे पिया लगन लगी मोरे पियाओ